संवेद्नाओं संवेद्नाओं के पंख ब्लॉक की एक, एक और पेशकश पेश्य दृष्टि दिव्य दृष्टि के श्रव्य संसार में प्रस्तुत है गुलजार की कविता ईंधन छोटे थे माँ उपले था करती थी हम उपलों पर शकल गुंधा करते थे आख लगाकर, कान बनाकर, नाक सजाकर, पगड़ी वाला टोपी वाला मीरा उपला तेरा उपला अपने अपने जाने पहचाने नामों से उपले थापा करते थे हंसता खेलता सूरज रोज सवेरे आकर गोबर के उपलों पे खेला करता कर था रात को आंगन में जब चूल्हा जलता था हम सारे चूल्हा घेर के बैठे रहते थे किस उपले की बारी आई किसका उपला राख हुआ वो पंडित था एक मुन्ना था एक दशरथ था बरसों बाद बरसों बाद मैं शमशान में बैठा सोच रहा हूँ आज की रात इस वक्त के जलते चूल्हे में एक दोस्त का उपला और गा अभी आप सुन रहे थे गुलजार की कविता ईंधन वाचक स्वर भारतीय परिमल